श्री गर्गसंहिता श्री वृंदावन खंड सोलहवा अध्याय तुलसी का महात्म, श्री राधा द्वारा तुलसी सेवन वृद्धा अनुष्ठान तथा दिव्य तुलसी देवी का प्रत्यक्ष प्रगट हो श्री राधा को वरदान देना श्री नारद जी कहते हैं राजन श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रानना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया फिर इस प्रकार उत्तर दिया चंद्रानना बोली राधे परम सौभाग्यदायक महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है तुलसी की सेवा मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान नाम कीर्तन स्तमन आरोपण सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद होता है सुबह जो प्रतिदिन तुलसी की नौ प्रकार से भक्ति करते हैं वे कोटि वेस्त्र युगों तक अपने उस का उत्तम फल भोगते हैं मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ दो कल्पों तक के धाम में निवास करते हैं राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण के प्राप्त हो जाता है जो मनुष्य तुलसी दलों से श्रीहरि की पूजा करते हैं वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता सौ भार सुवर्ण तथा चार भार रजत के दान का जो फल है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है राधे जिसके घर में तुलसी का वन या बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ रूप है वहां यमराज के दूत कभी नहीं जाते जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी सूर्यपुत्र यम को नहीं देखते रोपण पालन सेचन दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी मनुष्यों के मनवाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को दग्ध कर देती है पुष्कर आदि तीर्थ गंगा आदि नदियाँ तथा वसुदेव वासुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता सुबह जहाँ जहाँ तुलसी वन की छाया हो वहाँ वहाँ पितरों का श्राद्ध करना चाहिए वहाँ दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है सखी आदिदेव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी सारंग श्री हरि के महात्मा की भांति तुलसी के महात्मा को भी कहने में समर्थ नहीं है अतः गोपनंदिनी तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्रीकृष्ण सदा ही तुम्हारे वश में रहे जद स्पुष्टाथवा ध्याता की रोपिता सिंचिता नित्यं पूजिता तुलसीदल तुलसी नवधा तुलसी भी भक्तिमती दिने, दिने। सहस्त्राणि ते तेजाती सुकृत शुभे या वंशाखा प्रशाखाबीजपुष्पदु वै रोताल मत वर्धते वसुधातले तंशे सू ये जाता गतास्ते सुराले आकलयुग साहस तसो हरी येसु सर्वदा प्राप्यते चैकेण तुलसी प्रभु पत्रे नर पूज्ये धरी लिप्य तथ पापेन पद्मपत्र में भसाम सुवर्ण भार रजत युर्गुम तत्फलम संवापनों तुलसीवन पाल तुलसी कानम राधे गृह ये तदृहम तीर्थ रूप हि ना मुकिंक सर्व पाप हरं सर्वहर पुण्य कामद तुलसीवन रोपयती नाश्रेष्ठा तेन पश्यक रोपण पाला दर्शना तुलसी दहते पापम काय कायचित पुष्कीर्था गंगाद्यात वासुदेवादेवा दे वसंती तुलसी तुस बंजरी युक्त यस्तुमती यमोपी नईक्षुम शक्त युक्त पाप सतैर तुलसी काठज यस्तु चंदनम धार्ये नर तद्देहम स्पृशेत पापम क्रीय्माणम अपी हयत तुसी विपिनायात्र भवेश्थुभ श्राद्धम प्रकर्तव्य पितृण दत्तम तु तुलश्यासखी महात्म आदिदेव चतुर्मुख न समर्थो भवदेव से तुलसी सेवन अमृत कुरु गोपक श्रीकृष्ण वश्यता दैवी श्री नारद जी कहते नरेश्वर इस प्रकार चंद्राना की कही हुई बात सुनकर राशेष्वरी श्री राधा ने साक्षात श्रीहरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया केतकी वन में सौ हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे के राय पद्मराग मड़ी लगी थी वह सुंदर मंदिर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनवाई गई थी जिसकी भूमि चिंतामढ़ी से मंडित थी बहुत ऊंचा तोरण मुख्य द्वार या गोपुर उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था वहाँ सुवर्णमय ध्वजदंड से युक्त पताका फहरा रही थी चारों ताने हुए सुनहले वितानों छंदोवों के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्रभुवन साधे दीप्यमान था ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की श्री गर्ग जी को बुलाकर उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्तिभाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए आश्विन पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रतिमास प्रतिमा पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा कार्तिक में दूर से मार्ग से इसमें से रस से पौष में द्राक्षा रस से माघ में बारह मासी आम के रस से फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उसका सेचन किया नरेश्वर इस प्रकार व्रत पूरा करके वृद्धानुनंदी श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि थे वैशाख कृष्णा प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया उन्होंने दो लाख ब्राह्मणों को छप्पन भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का एक लाख भार और सुवर्ण का एक कोटि भार श्री गर्गाचार्य जी को दिया उस समय आकाश में देवताओं के धुन्धुमिया बनने लगी अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे उसी समय सुवर्ण में सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई उनके चार भुजाएं थीं कमल दल के समान विशाल नेत्र से सोलह वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी मस्तक पर हेम में गिरीट प्रकाशित था और कानों में कांचन में कुंडल झलमला रहे थे पीताम्बर से आच्छादित केसों की बंधी हुई नागिन जैसी बेड़ी में वैजयंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर कर देवी ने रंग बल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अंक में भर लिया और उसके मुखचंद्र का चुंबन किया तदा विरासी हरिप्रिया सुवर्णपीठो परिशोभितासना चतुर्भुजा पद्मीक्षण श्यादे वकीटकुंडला पीताम्बराचादित सर्पवी सृजम दधाना अंतिम च रंगवल्लिम चुचुंबराधाम परिरम्य बाहुबी तुलसी बोली कलावती कुमारी राधे मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हूँ निरंतर प्रसन्न हूँ भामि तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है वास्तव में तो तुम पूर्ण काम हो यहाँ इंद्रिय मन बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे श्री नारद जी कहते हैं राजन जो कहती हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके ब्रभानुनंदिनी राधा ने उनसे कहा देवी गोविंद के युगल चलनाविंद में मेरी अहेतुकी भक्ति बनी रहे मैथिल राज शिरोमणे तब हरिप्रिया तुलसी तथास्थ कहकर ध्यान हो गई तब से विष्णानंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्न चित्त रहने लगी राजन इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति भक्तिपरायण हो श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह मन ही मंत्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है इस प्रकार से गर्गसहिता में वृंदावनखंड के अंतर्गत तुलसी पूजन नामक सोलहवा अध्याय पूरा हुआ